भाइयों और बहनों आज भी थोड़े शब्द उन्होंने और कमली भेजी है लेकिन उनको तो धन्यवाद है ही है लेकिन ये कहना होगा कि लाखों की तादाद में हमारे पास आशीर्ट लोग पड़े हैं इतनी ही कमली अगर मुझको रेटी मिलती रहे हमेशा दो चार पांच सात तो इससे कोई मदद पहुंचेगी मैं नहीं नहीं मानता हूं आप भी नहीं मानेंगे तो आपको देखना है आप लोगों को आपस आपस में मिलकर कुछ कर लेना चाहिए कि जिससे काफी तादाद में मिले मुझको डर रहता है, इतनी है वो मैं किसको भेज दूर एक ही कैंप है तो नहीं की दूसरी जगह है तो वहा भेजना है और वो हिंदुओं की है मुसलमानों की है वो तो अलग पड़ी है तो पांच साठ दस बीस इससे तो काम ही निपटेगा ठीक है इतने लोगों को तो पे पहुंच जाए ऐसे संतोष माने आप सकते मान सकते हैं मैं भी मानू लेकिन कोई अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको आपस आपस में मिलकर कुछ करो मुझको ही भेजना चाहिए ऐसा भी नहीं है ऐसा लगे आप लोगों को मुझको इसमें क्या भेजना था हम अपने आप कुछ कर लेंगे या तो कोई दूसरी संस्था को दी वो आप कर सकते हैं। उसमें मुझको तो शिकायत तो नहीं हो सकती है मुझको अच्छा लगता कि मुझको इतनी जिम्मेदारी नहीं देनी पड़ती है मैंने तो ले ली कि आप मुझको भेज रहें किसी न किसी तरह से मैं कहूँगा कि आपको काम करना चाहिए अब कल तो मैंने कहा उसमें तो एक शब्द भी आज जो मुसलमानों के बीच में चल रहा है उस बारे में नहीं कहा लेकिन आज कुछ ऐसा बन गया है कि जिससे मुझको बिल्कुल खामोश लेना नहीं चाहिए नहीं बना है और वो बना तो है गहरादून में खासा सज्जन मुसलमान था उसको कत्ल कर दिया गया है जहां तक मुझको पता है कि उसने कुछ भी गुना किया था और कोई ऐसा कामों में हिस्सा लिया था ऐसा भी नहीं लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको काटता था तो मुझको बुरा लगा कि ऐसा ही हम करते रहे हैं, तो आखिर में हम जाकर ठहरेंगे? आज मैं देखता हूँ मेरे पास तो काफी मुसलमान भाई बन भी तो पड़े हैं तो मेरा दिल है अगर मैं उसको कि जाओ वहां से तुम उस जगह पर चले जाओ कैसे जाए आज मैं पाता हूँ कि ट्रेन में इस हिंदुस्तान में मुसलमान सही सलामत पड़ा है वो ट्रेन में भी ऐसा नहीं मान सकता है तो उसको तो एक उसका, उसको उठाकर फेंक तो तो खिड़की में से आटो कुछ दूसरी तरह से कर डाल तो मैं कैसे किसी को कह सकता हूँ कहा जाओ इतना काम तो करो तो मन नहीं सकता है देशा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी ही चीज हो है तो उसका तो मैंने उत्तर आपको दे दिया है कि ऐसा हम करते रहे उससे हमको क्या फायदा पहुंचने वाला था वो तो चलता ही रहेगा नहीं जिसको जाना है उनको जाने दो। तो वो तो, तो चलता ही रहेगा लेकिन हम आखिर में अपने को पहचानें तो सही है अपना धर्म को भी तो पहचाने सबका धर्म सबके पास रहता है तो हम को अपने को पहचान कि क्या हम हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम तो धर्म को छोड़कर काम कर रहे हैं क्या कांग्रेस का इतिहास में कहीं भी ऐसा हमने देखा है कि कांग्रेस पागल थी कांग्रेस खुशामत खोल थी और यहाँ से वहां से सब लोगों को खुशामत करके कांग्रेस ने लोगों को साथ में रखा लेकिन तो आखिर में सात बरस तक कांग्रेस को कटी आई तो अगर ये कांग्रेस ने किया वो मुल्क की दुश्मनी थी तो मैं कहूंगा कि तुम कांग्रेस को हटा देना चाहिए <coughs> जो आज अपने को कांग्रेस मानते हैं वो भी कह दें साफ साफ कि हम कांग्रेस को छोड़ देते हैं दूसरा कुछ भी बनना है दूसरी कुछ भी पार्टी बना ले उसमें तो कोई शिकायत नहीं हो अब तो हम आजाद बन गए हैं ऐसा कुछ करें तो मैं कुछ भी समझ सकूँगा लेकिन कुछ भी करो मैं इतना तो कह सकता हूँ सारी दुनिया के सामने हमारे लोगों के सामने कि हम अपने हाथों में कानून को न दे ले, ले लेंगे तो हम अपने को मार डालने की कोशिश करते हैं और आसानी गमा कर बैठेंगे तो पीछे पीछे जब दूसरे को आखिर हिंदुस्तान का कब्जा दे ले और पीछे हम हाथ घसो घसना शुरू कर दे हमने क्या घसो कर दिया वो तो कोई अच्छा नहीं है एक पाठ में सिखाया जाता है इसी बात होगी बातों की एक... <coughs> लिया था उसने एक सांप को मार डाला और वो तो माठा का बच्चा था तो बच्चा को बचाने के लिए वो तो साफ का तो शत्रु है तो उसने मार डाला तो उसका मुंह लाल खून से भरा हुआ था तो मां तो आती है बिचारी, बाहर से सर पे पानी का बर्तन पड़ा है कुएं पर गई थी बाल पानी लाती है ऐसी हजारों लाखों औरत हमारे यहाँ करती है वो तो जो पानी लाती थी और पीछे वो मट्टी का बर्तन था तो उसको गुस्सा आया वो नोलिया तो नाचता नाचता कि जगहों में तुम्हारा तो बच्चा बचा लिया तो वो जो बर्तन था वो उस पर डाल दिया तो बर्तन टूटा पानी गया देखती है तो बच्चा तो उसमें पराठा और और खेल रहा था और वो भी खुशी से अपनी माँ को आ, मिलना चाहता था और सामने साँप पड़ा है तो वो समझ गई कि उसको तो दोष था उसने किया लेकिन पीछे क्या काम का वो तो उसने तो मार डाला उसको ऐसा तो हम न करें कि आखिर में जैसा उस माँ को पछताना पड़ा ऐसा हम आखिर को पछता अरे हमने एक तो हुकूमत को मानी नहीं हुकूमत बनी तो लेकिन हमने बनाई है हम बनाते उसको बिगाड़ दी और पीछे हम बिगड़े तो ये कोई काम मिलता जुलता नहीं तो मैं तो इतना ही कहूँगा उस बारे में आज जो मैं बात करना चाहता था वो तो दूसरी है कल तो मैंने आपको खुराक के बारे में कह दिया जितना तो विचार करता हूँ इतना मैं पाता हूँ कि अगर जो कमेटी बैठी है वो कमेटी इस चीज को मान सकती है मुश्किल है कि मेरे जैसा आदमी ऐसी चीज़ों में वो तो सब विशार पड़े हैं वो तो न माने मेरी बात तो दूसरी बात है लेकिन मैंने तो मेरा धर्म का पालन कर लिया कि जैसी मैं चीज़ को मानता हूँ ऐसी बता दी मैं समझ रहा हूँ कि उससे हिंदुस्तान होश है सकता है हिंदुस्तान में आज तो भूखों मर जाएंगे ऐसी एक तेलों में हाल पैदा हो गई और सब चली जाएगी चौबीस घंटे में इसमें में में कोई शक नहीं देख लो तो जो हमारे नसीब में होगा वैसा होने वाला है तो ऐसे ही आस बात में करना चाहता हूँ हमारे हाथों में आज हुकूमत तो आ गई और इतने प्रधान तो आ गए लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होना चाहिए मेरे पास काफी लोग आते हैं बताते हैं कुछ मेरे पास साहित्य भी रख हैं तो वो सबको मैं संदूप में रख छोड़ू और उस पर कुछ भी न कहूँ वो तो अच्छा नहीं है तो मैं देखता हूँ उसमें कहते हैं वो क्योंकि मैंने हमारे वजीरों के साथ बात तो नहीं कर ली है लेकिन ऐसा उस वो जो ख़त किताब मेरे पास आते हैं उसमें है कि जो हमारे वजीर लोग आज कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो ऐसा है कि जैसा गिरीजों ने किया अंग्रेज जो करते थे उसमें ऐसा था कि कानून भी उसको बनाना उसका अमल भी उसको करना और सब उसी को करना तो उसका खत्म कहते थे और चीख चीख कहते थे वो सारा हिन्दुस्तान सिर्फ कांग्रेस नहीं के जो अमल करने वाले हैं कानून बनाने वाले हैं वो कानून का अम, अमल न करें लेकिन वो काम तो वो जजों के हाथ में रखना चाहिए तो इसलिए कहा कि एग्जीक्यूटिव काम है और जुडिशियरी वो दो अलग अलग होने चाहिए और जुडिशियरी का काम उसी के हाथ में और एग्जीक्यूटिव काम एग्जीक्यूटिव के हाथ में और जब हमारे पास आज़ाद मिनिस्ट्री आ जाती है रिस्पांसिबल मिनिस्ट्री आ जाती है उसका काम तो इतना ही रहा कि कानून का अमल नहीं करना लेकिन कानून कानून बना बना देना तो अगर ऐसा हम कि सब हमारे हाथ में रखें कि कि माना किसी ने ऐसा कानून बनाया ऐसा कोई बना है कि नहीं वो कहता मैं तो एक दृष्टांत देना चाहता माना के मैं प्राण हूं कहीं जगह पे मुझको गलती से प्रधान बना दिया और उसका नशा मेरे दिल में आ गया मेरे दिमाग में आ गया चढ़ गया और नशेबाजी में मैं ऐसा कहता हूँ वो पीछे वो वो मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको भी छोड़ देता हूँ लेकिन जैसा अंग्रेस लोग करते थे ऐसा मैंने एक कानून बना दिया कि जो कोई भी आदमी जब वहां से वो बड़ा है हो निकलेगा, ही नहीं करेगा उसको फांसी फांसी जाना है, और का हुक्म कौन देगा कोई मैं प्रधान दूंगा ऐसा नहीं कि उस पर पीछे वो तो कानून तो बनाया वो कानून को देखेगी जो जो तो जज है वो जज के पास चला जाएगा जिसको शिकायत है मुझको शिकायत है तो मुझको भी जज के पास जाना होगा तो कि देखो इस आदमी सलामी नहीं की और उसको वो फांसी की सजा है दूसरा कोई चारा ही नहीं है तो उसको फांसी की सजा दे दो जज कहता है लेकिन जज उसको फांसी देता नहीं फांसी देने वाला तीसरादमी लेता है तो वो तो ठीक हुआ एक ही काम ठीक नहीं हुआ के में, नशे में ऐसा काम मैंने कर लिया लेकिन कम से कम इतना तो जज को तो छोड़ा लेकिन मैं ऐसा करूं नहीं वो जज को भी नहीं होगा मैं ही कह दूंगा सिपाही को सिपाही बुला लो इसको पकड़ो और उसको मार डालो तो, तो तो पीछे मैंने ऐसा तो अंग्रेजों ने भी यहाँ तक तो नहीं गए उनके हाथ में तो सब इंतजाम पड़ा था तो पीछे वो हुक्म कर दिए सिपाही को सिपाही के मार्फत से करेंगे लेकिन हाँ तो मैं ही कर देता हूँ तुम्हारो उसको तो वो बुरी बात है इसलिए मैं तो ये कहूँगा अगर ऐसा कहीं भी चलता है तो ऐसा नहीं कि लोगों के भले के कारण भी हम कानून का जो रास्ता बढ़ गया है उसको छोड़ें कानून कानून ही हो सकता है हमको जाना चाहिए असेंबली में तो जाना ही चाहिए उसके मार्फत हम हम बना सकें लेकिन अगर वो जो जो अंग्रेज ने अपने हाथों में ले लिया कि जाओ वो वो लेजिस्टिव काउंसिल का एक नहीं होगा लेकिन हमारा ऑर्डिनेंस होगा ऑर्डिनेंस वो ऊसा है कि जो गवर्नर और गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो बना लेती है तो ऑर्डिनेंस बन गया और जो काउंसिल चलती है उसके पास नहीं गया तो पीछे वो चला लेते हैं और चलाने में भी ऐसा <coughs> कि हाईकोर्ट या तो जजी से उसका कोई कोई दखल न दे ऐसा हमारे रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन में था तो उस बात में मैंने काफी लिखा दादा भाई ने लिखा सब ने लिखा लेकिन जो हम आज तक करते आए लिस्टे आए वही चीज हम क्या आज करें तो, तो बड़ा गुना हो जाने वाला है जो हम आज तक करते आए लिस्टे आए वही चीज हम क्या आज करें तो बड़ा गुना हो जाने वाला है इसलिए मैं कहूंगा कि अगर ये चीज कहीं भी होती है तो बहुत बुरी है हम करें जो कानून करना है और कानून भी कैसे हो सकता है क्या? अपनी काउंसिल के सामने रखें तो, जो जो कानून बनाने वाली है उसको और वो वो पास करे तो कानून तो बना लेकिन कानून में भी ऐसा ना करें कि जिससे वो जज को जो अधिकार होना चाहिए वो चले जाए कहा जाता है कि जज को अधिकार हो तो वो तो इतनी पीछे लंबी चीज हो जाती है कि सब कानून को निकल जाए वो तो है आज कानून का काम ऐसे बना है उसको उसमें जितनी सुधारना करनी है वो करो जज को किस तरह से पूरा पूरा इंसाफ दे सके वो करो इसके लिए तो पंचायत राज की कि बात चलती थी और अभी भी चलनी चाहिए ऐसा न करें जैसा अंग्रेजों कि ने चलाती है तो वो वो जज हाईकोर्ट ऐसा करने से हाईकोर्ट के पास सच्ची चीज नहीं आती है सच्ची चीज ना आवे तो बेचारे बड़े जज रहे तो भी वो क्या करने वाले थे तो वो तो मैं कुछ घिरे पानी में चला जाता हूँ ऐसी कोई चीज करना चाहते है जिससे इंसाफ वो सस्ता हो सहला हो और शीघ्र हो जो सच्चा इंसान है, है उसमें वो टीन होनी चाहिए चीज पीछे कि उसमें कोई गुंजाइश लो झूठ करने की झूठ कौन करे अगर पंचायत है तो पंचायत के सामने ही सब चीज बनती और पंचायत को तो ऐसा हुई नहीं कि लाखों को पर इंसाफ करना है पंचायत के हाथों में तो पाँच आदमी रहे 5000 आदमी रहे ऐसा एक तरह तो से हो सकता है तब तो वो पंचायत का काम चल सकता है तो ऐसा करने से भले शीघ्र चले सस्ता हो जाए और सहला हो जाए वो तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन जो जो सच्चा कानून है तो उसके मुताबिक उस सरे पर हमारी जितने प्रधान है उसको चलना ये अगर वो वो वो लोगों के प्रतिनिधि हैं और लोगों का ही काम करना चाहते हैं अगर ये हम न करें और हम आप खुद बन जाएं और कहीं कि नहीं अभी तो हम बैठे हैं गाड़ी पर तो जितना हो इतनी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए वो ये भी बन सकता है को निदाश निर्दोष भाव से करते हैं लेकिन वो चलने वाली चीज नहीं जो प्रधान बैठे हैं वो कहाँ लेंगे और इसमें प्रजा सत्ता राज्य में तो हमेशा के लिए तो कोई प्रधान बन नहीं सकता है चार वर्ष हो पांच वर्ष हो तीन वर्ष जैसा कान होगा उस वक्त तो पीछे दोबारा दोबारा इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में रह सकता है और न हो तो भी आज तो वो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने मुझको बना दिया लेकिन कल मुझको उठा भी सकती है कैसे उठा सकती है तो वो कहें कि हमने तो मात हम कि वो कि बड़ी गलती से बड़ा इसलिए हमने माना तो लोगों की रक्षा करेगा आप खुद नहीं बनेगा लेकिन हम तो तो देखते हैं कि वो तो बन गया है आप खुद बन गया है इसलिए हम कहते हैं कि उस पर हमारा विश्वास बिल्कुल उठ गया है और उसको जानना चाहिए और जो हमारी कानून बनाने वाली सभा है उसने कबूल किया कि बात तो ठीक है कि वो वो नशे आ, ने, ने है, कि, है, से बात हो गए दस बीस आदमी ने मेरे पक्ष में भी वोट दिए लेकिन माना सौ आदमी है उसमें से दस बीस नहीं दिया बाकी ऐसे आदमी ने मेरे सामने दिया तो आप समझते हैं ना कि तब मुझको इस्तीफा देना ही है दे नहीं सकता वो कानून है वो तो हम करते थे उस वक्त तो वो ये भी करे कि हमारा एक बार उठ गया है तो किसको परवाह है कि तुम्हारा एक बार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो राज तो से चलता था पार से पार से दरिया राज चलता था आज तो यहाँ हमारा राज चलता है तो वो जमाना चला गया तो जो आपकी कानून सभा है कानून सभा के हाथ में ये सब चीज रह जाती है इस कारण मैं तो ये कहूँगा किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं तो जो हमारा धर्म है उसको बताना चाहता आज अगर हम प्रजा के प्रतिनिधि है प्रजा के नाम से काम करना चाहते हैं तो इस तरह से करना चाहिए उसको मैं ले आऊंगा कि आज तो जवाहरलाल है तो वो तो सच्चा जवाहर है और काफी लोगों की सेवा की सरदार पड़े दूसरे और हमको ना पसंद आते नहीं जवाहरलाल तो निकमा है वो कहा हिंदू ऐसा है और हमको तो जैसा हम मानते हैं ऐसा हिंदू चाहिए कि जो मुसलमानों को छोड़ दे मुसलमानों का हक कहा है यहाँ का ऐसा तो जवाब लग नहीं है नहीं है मैं कबूल करता हूँ मुझको कहो मैं तो अपने को सनातन ही रहू हिंदू मानता हूँ तो भी ऐसा है सनातन ही नहीं, नहीं। जिससे शिवाय हिंदू के हिंदुस्तान में रह नहीं सकते राज उसका ही तो ये मानता हूं किसी धर्म का हो लेकिन हिंदुस्तान का वफादार है वो हिंदुस्तानी है और उसको इतना ही हक है भले उसकी तादाद बहुत छोटी हो जितना मुझको हक है ये हिंदू धर्म मुझको सिखाता है बचपन से मुझको सिखाया उसी में मैंने तो कहा कि राम राज्य या तो ईश्वरी छुपा हुआ है।, मेरी से कभी हो नहीं है कि एक आदमी में इसलिए वो नायक है नापाक है।, है तो आप माने कि हाँ तब तो गांधी भी ऐसा है तो गांधी तो है, वो तो उसके हाथ में तो ठाकुर नहीं है वो तो प्रलाल नहीं है लेकिन जवाहरलाल तो है तो उसको हटा दो हटा सकते हैं आप कि सरदार है सरदार कौन बारि का सरदार है ना हम नहीं नहीं मानते। उसके पास भी मुसलमान दोस्त वो तो के सरदार गुजरात में, तब तो <coughs> उनके दोस्त इमाम साहब थे वो तो मर गए अब इमाम साहब का दामाद है, वो मेरा ख्याल है कि वहां की जो कांग्रेस है निशिष्ट कांग्रेस उसका उसका वो प्रणाम है ऐसा बड़ा है खस्सा आदमी बड़ा भला है मैं तो उसको बहुत जानता हूँ तो इसका मतलब है वो कि की लड़की उसके साथ शादी की वो साहब वो कि मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका अपना घर बार सब सबको छोड़कर उस बीबी को भी मेरे साथ लाई तो उसने कहा कि मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा वो मेरे साथ रहे मरे भी उसकी लड़की भी अभी जमा लेती वो नहीं चाहती है तो मैं क्या उसको छोड़ लो और कहूँ कि अभी तू अभी तू मेरे काम की नहीं है अब तू तो, तो आखिर में मुसलमान है ना है तो मुसलमान इसमें कोई शक नहीं है लेकिन भली है अच्छी है मैं नहीं कह सकता हूँ तो उसका पति है उसको सरदार ने रखा तो आप कहें कि सरदार को भी जाना चाहे तो बच्चे कहां हम रहने वाले लेकिन वो हमको अधिकार है वो तो करो वो सहन करने के लायक बात है लेकिन हम अपने हाथों के कानून और जो कानून करने वाले हैं वो सरदार या तो जवाहरलाल वो ऐसा न करें कि ये आप आपको से कोई बना लिया ऑर्डिनेंस और पीछे वो ऑर्डिनेंस प्रजा पर छोड़ दिया ऐसे आज प्रधान हो नहीं सकते उनको कोई हक नहीं है इससे कुछ बुरा होता है जल्दी नहीं मिल सकता है तो उसके लिए जो बनना चाहिए वो करो क्योंकि हमने अंग्रेसों के सामने वो सब दलील की उन्होंने कहा कि हम करें क्या वो वो वो भी हम, हमको हरा देते वो तो निष्पक्ष बात है हरा दे तो उससे बेहतर है कि चलो, हम ही अमल काम किसकी का। आज तक हमने शिकायत की वही शिकायत हमारे लिए की जाए ऐसा हम बर्दाश्त न करें ये मैं तो कहना चाहता था बस सुन रहा लो